मंत्र पाठ करेंगे ओ सहनावतो सह नौ भुनक्तो सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तो मा विषा वैई प्रच्छर्दन शाचो बोलिये प्रधार प्राण प्रच्छन का अर्थ है जोर से फेंकना प्राणस्य प्राण को प्राण को जोर से फेंकना विधारण इसका अर्थ है रोकना तो ये अब प्रारंभिक उपाय बताते हैं मन को रोकने के लिए मन को एका, एकाग्र करने के लिए प्राण को जोर से फेंकना और उसको रोकना इससे मन एकाग्र होता जैसे कई लोग सेना में युद्ध करते हैं और वो जो निशाना लगाते हैं बंदूक से तो थोड़ी देर के लिए प्राण को रोक लेते हैं श्वास को रोकते हैं तो उससे मन की एकाग्रता बढ़ जाती है और फिर वो गोली छोड़ते हैं तब प्राण छोड़ते हैं इससे पता चलता है मन की एकाग्रता प्राण के साथ जुड़ी हुई है तो ये एक उपाय हुआ कि जब मन का नियंत्रण करना हो तो जोर से श्वास को ऐसे बाहर फेंके ऐसे फेंक के उसको बाहर रोक ले इससे मन एक आग्रह होता हूं ये एक उपाय हो भाष्य कौष्ठ्य कौस् वायर वायोर नासिका नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद प्रयत्न विशेषा वमनम वमनम प्रच्छर्दनम प्रच्छर्दनम कौष्ठ्य पेट की अंदर की फेफड़ा भी ले सकते हैं कोष्ठ माने प्राय पेट होता है जिसको अमाशा बोलते हैं अमाशे के अंदर हमाशे के अंदर तो इतनी वायु नहीं होती हाँ अंदर, अंदर की वायु फेफड़े की लेनी चाहिए फेफड़े की वायु को हो? नासिका पुटाभ्यान नासिका के दो छिद्रों से पुट माने छिद्र नासिका छिद्रों से प्रयत्न विशेषाग जोर से प्रयत्न करके वमना फेकना ये प्रच्छनम प्रच्छर्दन कहलाता है तो नासिका के छिद्रों से वायु को जोर से फेकना अंदर की वायु को जो फेफड़े में है उसको बाहर फेकना जोर से ये प्रच्छर्दन हो गए और फिर विधारणम अगे शब्द विधारणम प्राणायाम प्राणायाम और फिर उसको विशेष रूप चे धारण करोकले फेकना रोकले धारण करणारि रोकले ना प्राणायाम प्राणायाम से मन की एकाग्रता होती है, आगे बढत ताभ्याम वा ताभ्याम वा मनसिम संपादयत संपाद येत। अथवा ताभ्याम इन दो क्रियाओं से एक प्रच्छर्दन और दूसरी विधारण इन दो क्रियाओं से मनसा स्थिति संपादयित मन की स्थिति का संपादन करे उसको ठीक बनाए एकाग्र करे मन को रोके तो ये एक प्रारंभिक उपाय हुआ गुरु जी इसको हा बाह्य प्राणायाम बाही प्राणायाम बाहेर फेकना बाहेर रोकना प्राणायाम एक उदाहरण बाणायाम से भी मन को रोका जाता बाकी विस्तार से और आगे जी वाढायमो उपयोग ना अगले से, पीछे से नहीं। वा वार्थ विकल्प अथवा ॲस कर अथवा ॲसकते अथवा ॲसकते बहुत सारे ऑप्शन्स है करलो च करलो च करलो तर विकल्प अगले सूत्र साथ है पिछले कि पिछलावाला पिछला सब केली के हा उसमे विकल्प नाही आहे व पर्टिक्युलर है हर एक लागू होगा मैत्री करुणामदिता उपेक्षा सबके ऊपर लागू होगा विकल्प नाही आहे अगले सूत्र मे विकल्प होगा चो बाह्य प्राणायाम करलो इस मन की स्थिती एकाग्र होय चाहे अगला उपाय करलो च अगळा उपाय कर लो, विकल्प अगले सूत्रों में, कैसे इसको जोडना है? वो जो पिछला सूत्र हा तीस उसमें तो मन की प्रसन्नता उसका विषय है मन की प्रसन्नता और अब जो बे मन की एकाग्रता इलिविषय अलग अलग तो उत्तर विकल्प नाही कर सकते अंतिम तो वो फिर अगला विषय एकाग्रता का उसकी भूमिका में बता दिया आगे हम एकाग्रता की बात करेंगे उसके लिए प्राइमरी भूमिका यह होनी चाहिए कि मन प्रसन्न होना चाहिए प्रसन्नता का उपाय था तैतीसवें सूत्र में इस उपाय से तो मन प्रसन्न होगा अब आगे इसको एकाग्र कर लो एकाग्र करने के और बहुत से उपाय हम आगे बताएंगे तो बोले। जी प्रसन्नता और एकाग्रता हम्म है बिल्कुल है। जो खिन्न मन है वो एकाग्र नहीं होगा उसमें रजोगुण बना रहेगा रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहेगा इसलिए एकाग्र नहीं होगा जो प्रसन्न मन है उसमें सत्वगुण प्रधान होगा वो एकाग्र होगा इसलिए दोनों का संबंध है प्रसन्नम एकाग्रम संपद्य जब मन प्रसन्न होता है तो ही एकाग्र हो सकता अगर मन प्रसन्न नहीं है, और खिन्नता है कोई भी विक्षेप कोेप उसमें कई सारे जो थे दुःख है दौरमनस्य है कोई भी कारण है रुचि नही ध्यान मे उपासना में रुचि नाही आहे भोगो मे रुचि है आलस्य है प्रमाद हैस कारण मन की स्थिती बिगडेगी वन कोगाडने जब मन की स्थिती बिगडेगी तो एकाग्र नाही होगा इली प्रसन्नता और एक्रता मे संबंध आहे अच्छा जगा प्रसन्न होता ईश्वर का प्रसन्नता जरुरी विशेष अंतर व प्रसन्नता ईश्वर लिए कारण नाही होत हा वलग प्रकार की प्रसन्नता है वो जो प्रसन्नता है कोण अच्छा चित्र देखा कोण अच्छा दृश्य देखा कोण प्राकृतिक स्थान देखा व पक्षी भी है पशु भी है नदी भी है किनारा भी है सब कुछ है अगरा मौसम हवाडी है सब कुठ अच्छा लगा वौकिक प्रसन्नता हैसे व्यक्ती का मन उी विषय मेगेगा उसमे मन लगेगा जिसको देखकर व प्रसन्न होहा व लौकिक प्रसन्नता है आध्यात्मिक प्रसन्नता है्वर मे मन एकाग्र होगा आध्यात्मिक क्षेत्र मेलि दोन मे अंतर आहे पर परे नियम पक्का है कि मन प्रसन्न होगा तोही एकाग्र होता तो पक्का न्यम हा च लौकिक हो्यात्मिक हो एक व्यक्ती का प्राकृतिक दृश्य मे मन प्रसन्न नाही आहे टेन्शन चल रही पाच करोड का कर्जा आहे सर पे पाच करोड का कर्जाय सर पे हो चुकांना कित अच्छा संगीत सुनाव कितनाजन खेळाव कितना दृश्य दिखावस मन महावी नाही टिकेगा क्योक मन मे प्रसन्नता नाही आहे वो चिंता है, टेंशन है तनाव तणाव हैस कारण लोकी विषय मे प्रसन्न नहीं होगा मन और ना इसलिए मन की प्रसन्नता होना आवश्यक है तब जिसमें प्रसनता होगी उस विषय मेाग्रि हो मन शुद्ध हा शुद्धी होता एकाग्रि होता शुद्धता शुद्ध शुद्ध अलग चोटी सी बा थे भी भी थे। hmm. <स्यों> एक महामा बोलेथ एक दस करोड की प्रॉपर्टी दस करोड दस करोड प्रॉपर्टी किती ठीक आहे दस करोड का ठीक आहे न करोड नुकसान होगा बाकी एक करोड बचा दूस दिन सबको बोला की पार्टी पार्टी पार्टी तो सबने बोला की इतका मगज तो ठीक आहे ना नऊ करोड नुकसान पदाय पार्टी देताय तो सबको इकटा होग्या सब आय एक प्रश्न पूर्ण आपण नुकसान हाय पार्टी देशोर कश्वर एक लाख एक करोडा एक करोड बच्छा होगाय पार्टी दे, दे। रहाय ना एक करोड सं ॲसा व्यक्ती सदा सुखी राहता सुखी व किती परिस्थिती मे दुखी नाही होता परेशान होता घबराता नाही आई आई आई कोण आहे बाहेर आई आई आई नमस्ते नमस्ते बैठक आपण यो धूप लगेगी पर्दा लगा पर्दा हा so, पर्दे कोण बस शव खुला इतना ठीक ठीक आहेमस्ते नमस्ते के ऋषी एक व्यक्ती हैर गे बा निकली वेगळी ॲस बोला की अभि मे रिटायर हा दस हजार की पेन्शन राहती दोही सभ्या पाच हजार मर्चा करता खर्च आहे ना दारू खर्चा पाच हजार पुस्तक हेखक है के लिखता हूं और में बाध देता हूं। ठीक हजारे घर का खर्च है, पाच हजार था। बस बड़ संतो, संतोष, संतोष की बातोष का पलन करण्या व्यक्ती सुखी राहता हमेशा सुखी राहता व किती परिस्थिती मे दुखी नाही होता चलिंग सूत्र पैतिस विषयवती वाषयी वा प्रवृत्ती प्रवृत्ती उत्पन्ना मनसा मनस स्थिति, स्थिति निबंधनी निबंधनी अब इस सूत्र में फिर एक विकल्प बताया व अथवा चाहे तो पिछले सूत्र वाला उपाय कर लो चाहिए कर लो व अथवा विषयवती प्रवृत्ति ही उत्पन्न जो विषय वाली प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होकर के मनसह मन की स्थिति, स्थिति को निबंधनी बांधने वाली होती है विषय वाली कोई प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वो हमारे मन की स्थिति को बांधती है उससे भी मन की एकाग्रता बनती है तो ये मोटे मोटे उपाय है कोई लौकिक विषय रू प्रसादी कोई भी विषय हो उसके संबंध में कोई हमने वृत्ति उत्पन्न कर ली उससे भी मन एकाग्र होता मोटे उदाहरण पर जैसे कोई आपने दीवार पे ओम का चित्र लगा दिया ओम लिख दिया उस पर और आप उस ओम को लगातार देखते रहिये आंख से देखते रहिये लगातार भले पलकें पलके झपक सकते हैं तो देखते रहिये देखते रहिये तो आपकी दृष्टि उस ओम शब्द में टिक जाएगी थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करें दो मिनट किया एक दो मिनट छोड़ दिया फिर दो मिनट किया फिर एक मिनट छोड़ दिया दो मिनट छोड़ दिया ऐसे बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम लेकर के पांच सात राउंड किया आपने उसको देखा तो 10-15 मिनट आपके इसमें लग गए सुबह कर लिया 10-15 मिनट शाम को कर लिया फिर उस पर अपना दृष्टि को टिकाइए तो 5-10 दिन में आपकी दृष्टि उस पर टिकने लग जाएगी ये प्रारंभिक अभ्यास है 5-10 दिन 15 दिन करने का इससे अधिक नहीं ये बस तब तक और फिर लोग क्या करते हैं वर कोण मूर्ती हैं, कोई फोटो रख लेते हैं, वो सत्तर साल तक वटके राहते सब जग ॲसा सब जग पर्याही समस्या है वो होता पाच दिन पंधरा दिन केली और फर उटक जाते चिस सहा सत्तर सर्व अटके राहते आगे बढते ठीक नाही है एक व्यक्ती पहली कक्षा में प्रविष्ट हुआ स्कूल में पढ़ने एक साल पढ़ाई की फेल हो गया दूसरे साल फिर उसने वही पढ़ाई की फिर फेल हो गया तीसरे साल फिर पढ़ाई की फिर फेल हो गया तीन साल फेल होने के बाद सरकार उसको स्कूल से निकाल देगी उसके बाद चौथी बार उस कक्षा में उसको प्रवेश नहीं मिलता मतलब रिजेक्टेड इसकी बुद्धि काम नहीं करती ये नहीं चल पाएगा इसके लिए क्यों मेहनत समय नष्ट करें हम ऐसा क्यों खर्च करें इस पर जो पढ़ताई नहीं बुद्धि नहीं सामर्थ्य नहीं तो तीन साल के बाद तो सरकार भी उसको छुट्टी करती थी ये पढ़ने लायक नहीं तो अगर एक व्यक्ति पहली कक्षा में पढ़ने गया या तीसरी चौथी पांचवी तक भी पढ़ा और पांचवी कक्षा में वो बीस साल चालीस साल फेल होता रहे तो ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई पर यह जो आंख खोल के पूजा करते हैं मूर्तियों की पूजा करते हैं ये चालीस साल तक एक ही क्लास में फेल होते रहते तो ये कोई पूजा थोड़ी है, चालीस साल से आप उसी के पीछे अटके वे उसको छोड़ो भाई आगे चलो अगली क्लास में बैठो अगला न्यायालय सीखो तर आप बार, -बार उके पकडते हैं, पकडे रखते नाही तर पूजा ठीक नहीं है, आहे प्रारंभिक अभ्यास है जो पाच दिन पंधरा दिन कर सकते बस उसके बाद फिर अगला फिर अगला, ऐसे चलना च गुरुजी ॲसा एक दिन अभि काय हमारा पाठ चल रामारा पाठ चल राणे अभि न बोल पाठ राह आ, ये बहुत लोग जानते हैं मैं जो कह रहा हूं मेरी बात अधिक सुने अपनी बात कम सुनाए तो ठीक है जी सूत्रकार समझ में आ गया अब आगे चलते हैं भाष्य में थोड़ी सी बात और स्पष्ट कर दू जैसे मैंने एक उदाहरण दिया ये रूप का विषय का ऐसे ही गंध का हो सकता है किसी ने कोई अगरबत्ती जगा ली और उसकी खुशबू में अपना मन एकाग्र करने लगा तो थोड़ी देर तक उसको सूंघता रहे सूंघता रहे तो उसका मन उसमें टिक जाएगा ऐसे वो रोज थोड़ी थोड़ी देर पंद्रह मिनट दस मिनट बैठ के अभ्यास करे तो उसका मन उसमें टिकने लगेगा ये प्रारंभिक अभ्यास है ये हमेशा नहीं करने का कोई गुलाब का फूल लेकर बैठ जाते हैं और उसको सूंघते रहते हैं ठीक आहे पाच दिन करलो पंधरा दिन करलो आपण टिकणे लगेगा फिरव हमेशा नाही करेगा उकोर छोड देना हो सकता गंध का हो सकता, है, का हो सकता है, ऐसे कोई शब्द काही हो संगीत सुनता है, भजन सुनता ईश्वर भक्ती काय करण्यास पहिले कोण ईश्वर भक्ती का भजन सुनता है। तो उसमें भी मन टिकता व शब्द प्रवृत्ती गंध प्रवृत्ती गुलाब गुलाब के फूल वाली या अगरबत्ती वाली और वो रूप की प्रवृत्ति थी जो आंख खोल करके देख रहा था तो इस प्रकार से रूप रस कंग आदि कोई भी प्रवृत्ति बनाई जा सकती है उसमें मन को टिकाने का अभ्यास करना चाहिए पांच दस दिन पंद्रह दिन बहुत जोर लगाए तो महीना इससे देखने बस उसके बाद फिर इसको छोड़ देना चाहिए तो इस तरह से वो मन की स्थिति को बांधती है अब यहां पर इस यह सूत्र में ध्यान देंगे मन शब्द का पाठ है मन स्थिति निबंधन और शुरू शुरू में था योगश चित्त वृत्ति निरोधा चित्त की वृत्तियों को रोको इसका नाम योग है और यहां मन की स्थिति को बांध रहे तो वहां चित्त शब्द है या मन शब्द परंतु वस्तु एक ही है इससे पता चलता है योग दर्शन में चित्त और मन दोनों नाम एक ही वस्तु के ये मैंने आपको प्रासंगिक प्रमाण भी दिला दिया याद कि इस तरह से अनेक स्थानों पर जो शब्दों का प्रयोग है कहीं मन शब्द है कहीं चित्त शब्द है अभिप्राय दोनों शब्दों से एक ही वस्तु का है तो मन और चित्त दोनों एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए गए अब चलिए भाष्य पढ़ते हैं नासिकाग्रे नासिकाग्रे धारय धारय अस्य दिव्य गंध संवित दिव्य गंध संवित सागंध प्रवृत्ति सावृत्ति अब ये जो बातें लिखी है यहां पर इसका प्रयोग हमने नहीं किया प्रैक्टिकल नहीं करके देखा इसलिए अनुवाद तो कर देता हूं मैं ट्रांसलेशन बता देता हूं इसका शब्दार्थ यह बनेगा इसका प्रैक्टिकल नहीं किया हमने तो यही कहते हैं नासिका के अग्रभाग में ये यह यहां पर धारा धारणा करने वाले व्यक्ति की मन को टिकाने वाले व्यक्ति की या अस्ं दिव्य, दिव्य गंध संवित उसको एक दिव्य गंध की अनुभूति होती है एक अजीब सी गंध आती है जो नासिका के अगर भाग में मन को टिकाता है उसको एक विचित्र सी गंध आती है ये गंध प्रवृत्ति है इसका नाम गंध प्रवृत्ति है तो ये होती है या नहीं होती हमें पता नहीं हमने कभी किया नहीं इसमें समय नहीं लगाया हमको ऐसा आवश्यक नहीं लगा इसलिए हमने छोड़ दिया और जो मैंने उपाय बताया मोटावाला अगरबत्ती का या गुलाब का गंध का वो तो ठीक है वो हमने करके भी देखा है और उससे मन एकाग्र होता भी है इतने से ही काम चल जाता है एक सन्यासी थे अपने उन्होंने अपना प्रयोग बताया तो उन्होंने भी गुलाब का बताया कि मैं गुलाब का फूल लेकर एक महीने तक रोज उसको सूंघता था रोज नया फूल लेता था ताजा और उसको रोज सूंघता था और सूं सूंख के सारे दिन सूंघता था उसके उसके अंदर अपना मन एकाग्र करने का अभ्यास करता था तो एक महिन्या तक लगातार उसको सोघते सोघते क्या परिणाम हुआ कि वो गुलाब की गंध मेरे अंदर घुसे मेरे मन में ऐसी फिट हो गई की तक उससे पीछा छुडाना मुश्किल हो गया <laughs> फिर आगे मुलाब दही रखता था, तो भी मु सारे दिन गंध आती बडा परेशान होते तो ॲसा प्रयोग नाही करणार ॲसने आपला अनुभव बयामने का जे मना करे इसलिए हमने उस तरह का प्रयोग नहीं किया तो अब ये होता होगा कोई हमें पता नहीं इसका हमने अभ्यास नहीं किया तो ये देवगंध की जो अनुभूति है वो गंध प्रवृत्ति कहलाती है आगे बढ़ते हैं जेह आग्रह जेहुआह रस संविद रस संविद जेहुआ के अग्रभाग में यदि धारणा करेंगे ये जेहुआ का अग्रभाग इस पर यदि मन को टिकाएंगे तो दिव्य रस की अनुभूति होगी वो रस की प्रवृत्ति है ऐसा तालुनी तालु रूप संवेद रूप संगे। तालु में मन एकाग्र करेंगे तो रूप की अनुभूति होगी अब ये पता नहीं कैसे रूप का और तालु का क्या संबंध है कुछ जचा नहीं इसलिए खैर हमने तो छोड़ ही दिया इसने ज्यादा मेहनत की ही नहीं तो अनुवाद कर रहे हैं हम शब्दार्थ तालु में जो मन एकाग्र करेगा तो उसको रूप की अनुभूति होगी वो रूप प्रवृत्ति कहलाएगी जिहवा मध्य जिहवा स्पर्श संवित, संवित। जिह के बीच भाग में यदि मन एकाग्र करेंगे तो स्पर्श की अनुभूति होगी ऐसा जिह्आ मूल्य जिहमूल शब्द संवित शब्द संवित और जिहुआ के मूल में अगर मन एकाग्र करेंगे तो शब्द की अनुभूति होगी इतनी एक वृत्त उत्पन्ना उत्पन्ना चित्तम स्थित निबधनती निबधनंती इस प्रकार से ये वृत्तियाँ उत्पन्न होकर चित्त को स्थिति में बांधती है एकाग्रता में ले जाती है मन को एकाग्र करती है बाहर कौन बैठा है? अच्छा जी, बाहर बैठे में धूप ती लगती होईल ऊपर बैठक हा बाहेर धूप में अच्छा नाही लगे अंदर आज कोई बात बाई बाहेर गर्मी धूप मग कोण बैठा तर आहे नहीं दिया कौन है? आई नमस्ते यु भी बैठ सकते कोण यहीं नाही बैठक हां बा नमस्ते थे। नमस्ते नमस्ते ठीक है बस तो ये सारी पांचों प्रकार की वृत्तियां जो हैं उत्पन्न होकर चित्त को एकाग्र करती हैं एकाग्र अवस्था में ले जाती है बांधती हैं सहयोग करती हैं और क्या करती है आगे बताते हैं संशयम संशयम विधमंती विधवंती तो संशय का निवारण करती है संशय को दूर करती है विनाश करती है संशय का समाधि प्रज्यायाम समाधि प्रज्याम च द्वार द्वार और समाधि प्रज्ञा का द्वार बनती है उस तरफ दरवाजा खोल देती है और आगे आगे व्यक्ति चलता जाता है और समाधि तक पहुंच जाता है इस प्रकार से हमको ये समाधि में ले जाने में सहयोग करती है ए तेनाली चंद्र चंद्र आदित्य आदित्य ग्रह, ग्रह मणि Man, प्रदीप रश्म्यादिशु प्रदीप रश्मिशु प्रवृत्ती प्रवृत्ती उत्पन्ना उत्पन्ना विषयवती विषयवती एव, एव वेदितव्य वेदितव्यहा कुठ इंटरे स्पष्ट करी बा प्रकार से चंद्र चंद्रमा को देखो आदित्य सूर्य कोण का बारा बजे का नाही सुबहछ बजे का <laughs> बारा बजे वो सूर्य नाही देखना आखे खराब हो जाईंगी सुबे वाला देखो जो लाल लाल होता है, उसको देख सकते चंद्र कोर्य कोर्य कोबह सुबह सूर्य उसो देखो वे प्रवृत्ती वी विषयवती आहे रूप विषय वारी चंद्र कोणी रूप विषय वली ॲसेही कोण ग्रह को देखे, तो मंगल ग्रह को शनिग्रह कोध ग्रह कोकते शुक्र को देख सकते हैं वो ज्यादा चमकता है पास में भी है फिर मणि कोई मणि है चमकीला कोई डायमंड है कोई इस तरह का पत्थर है चमकीला पत्थर है ऐसे कोई भी चीज देखें चमकीली प्रदीप रश्मि आदिशु कोई लोग दीपक जला के भी बैठ जाते हैं तो दीपक की रश्मियों को देखते रहते हैं लौ को देखते रहते हैं कोई मोमबत्ती जला लेते हैं इस तरह से भी जो हम आंख से देखेंगे और वो जो हमारी वृत्ति प्रवृत्ति बनेगी वो उत्पन्न हुई हुई ही जाननी चाहिए वो भी विषयवती प्रवृत्ती है तो ये थोडा आसन है जो अब बताया वो दिव्यगंध वाला थोडा कठिन है और पतानी का टग जायगे काल जायगेस करणं अच्छा है थोडा थोडा प्रयोग करी तत्शास्त्र शास्त्र, अनुमान, अनुमान, आचार्य उपदेश अवगतम अर्थतत्वम, तत्व सद्भूतम भवति. यद्यपि कोई हम शास्त्र पढ़ते हैं ठीक है उस उस शास्त्र से जो जो बातें हम सीखते हैं जानते हैं वो बिल्कुल ठीक होती है. अर्थ तत्व जो वस्तु विषय हमने जाना सद्भुतम एवं होती वह वास्तविक होता है सच्चा होता है सही होता है चाहे हम उस, उस शास्त्र से पढ़े चाहे अनुमान प्रमाण से जाने किसी बात को और चाहे आचार्य उपदेश से हम उस बात को जाने तो इन इन प्रकारों से तो शास्त्र हो गया यह शब्द प्रमाण अनुमान हो गया अनुमान प्रमाण और आचार्य उपदेश वो भी शब्द प्रमाण आप तो उपदेश शब्द तो यद्यपि हम शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से शास्त्रों से जो जो भी हम सुनते हैं और जानते हैं वो बातें बिल्कुल ठीक होती हैं सच्ची होती हैं क्यों होती हैं सच्ची आगे बताते हैं एते शाम यथाभूत यथा अर्थ, अर्थ प्रतिपादन, प्रतिपादन सामर्थ्या क्योंकि इनका जो सामर्थ्य है शास्त्र का अनुमान प्रमाण का आप्उपदेश गुरुजनों का जो सामर्थ्य है वो इतना अच्छा होता है बढ़िया सामर्थ्य होता है जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही बताते हैं सच सच बताते हैं इनमें प्रामाणिकता होती है ईमानदारी होती है वो बिल्कुल सही बात कहते हैं शास्त्र भी अनुमान भी और गुरुजन भी गुरुजन में सच्चे गुरुजन लेना आजकल तो अनाड़ी गुरु बहुत मिलते हैं कई ठगने वाले भी बहुत मिलते हैं गुरु ऐसे गुरुओं की बात नहीं चल रही जो असली गुरु है। सच्चे गुरु है। वेदों के विद्वान हैं धार्मिक हैं ईमानदार हैं ऐसे गुरुओं की बात चल रही है तो वो गुरुजन जो बताते हैं और अनुमान प्रमाण जो बताता है और जो शास्त्र बताता है वो बिल्कुल सही होता फिर भी लोगों का उस पर विश्वास नहीं होता लोग कहते हैं ठीक है गुरू कहते हैं वो कहते होंगे हमारी तो समझ में नहीं आ रही ठीक है चल रहे तो चल रहे वो वो अपनी अपनी बुद्धि से ही चलते गुरु जी विश्वास नहीं करते शास्त्र की बात पर विश्वास नहीं करते शास्त्र में लिखा है सच बोलो झूठ मत बोलो गड़बड़ करोगे भगवान कुत्ता बना देगा बंदर बना देगा हाथी बना देगा शेर भेड़िया सांप बिच्छू बना देगा शास्त्र में तो लिखा है पर लोगों को विश्वास नहीं उनको श्रद्धा बैठती नहीं इस बात पर फिर भी उसका एक रास्ता बताते हैं कि कैसे उन पर श्रद्धा बने कश्चित, न, तथा एकशो कि स्वक्योद्योव परोक्ष्मू अर्थेश न दृढ़ बुद्धिम, बुद्धिम। उत्पादयती उत्पाद यावद एक देशो अपनी कश्चित जब तक उन सब बातों का कोई एक भाग जो गुरुजी ने दस बात बताई तो दस में से कोई एक भाग जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे शास्त्र में पचास सौ बातें बताई जब तक उसकी कोई एक दो बातों का हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते अनुमान प्रमाण से बहुत सी बातें हमको समझ में आती हैं अनुमान से पर जब तक हम उसका कोई एक आध भाग प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा तो उन परोक्ष बातों पर कैसे विश्वास करें उसका उपाय बताया कि उन सारी बातों में से एक दो चार बातों का प्रैक्टिकल करो प्रयोग करो एक्सपेरिमेंट करो फिर जो रिजल्ट आये उससे आपको विश्वास हो जाएगा कि हां गुरू ने बताया था यह बात ठीक ही निकली अब प्रत्यक्ष हो गया प्रत्यक्ष सबसे बलवान प्रमाण है कल पर सीयी थी बात कि प्रत्यक्ष सबसे बढ़िया प्रमाण है सबसे बलवान है ताकतवर है बाकी सारे प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर ही काम करते हैं तो जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तब फिर पक्का विश्वास हो जायेगा तो कहते हैं जब तक कोई एक भाग भी स्वकरण संवेद्यो न भवती अपनी इंद्रियों से अनुभव में नहीं आ जाता अर्थात प्रत्यक्ष नहीं हो जाता जब तक तब तक सर्वम परोक्षम सब कुछ ऐसे ही ऊपर ऊपर की बात दिखती है ठीक है होता होगा कहते हैं लोग क्या होगा हमें पता नहीं हमारी समझ में नहीं आया हम तो नहीं मानते तब तक ऐसा रहता है अपवर्ग आदिशु सूक्ष्मेशु यहां से लेकर के मुक्ति तक की सब बातों पर सूक्ष्म बातों पर दृढ़ बुद्धिम न उत्पादी तब तक वो दृढ़ बुद्धि को उत्पन्न नहीं करता जो विषय हम जब तक प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा विश्वास उत्पन्न नाही होगा और मुक्ती तक की सब बातों पे कर्मफल पुनर्जनम आत्मा परमात्मा, ये सारी बातें, बंधन मुक्ती ये सारी बातें ऐसे परोक्षी बनी रहेंगी और विश्वास न बनेगा तो क्या करे इन सब बा एक दो बाण करो ग्रुजीने बया दस बाई उसमे एक दो का प्रॅक्टिकल करो रा जलदी सो सुबे जलदी उठो थोडा व्यायाम करो दो चार बातों का प्रयोग करिण कॅसा आता की हा जलदी सोने सुबह जलदी उठा व्यायाम करणे स्वास्थ्य अच्छा राहता थोडा ध्यान करणे मन प्रसन्न होता है। और सच बोल निर्भयता होती आहे से, डर नाही लग्ता जो आदमी सच बोलता व डरता नाही जो झूठ बोलता व हमेशा डरता चपराशीरता कभ मेरी पोल ना खोल देऊस डर लग्ता तो ऐसे ऐसे एक दो बातों का तीन चार बातों का प्रयोग करके देखें प्रत्यक्ष जब उसका परिणाम दिखाई देगा तो फिर विश्वास हो जाएगा कि शास्त्र में बिल्कुल ठीक लिखा है और अनुमान प्रमाण भी ठीक कहता है और गुरु जी भी ठीक कहते हैं उन्होंने जो बताया ठीक बताया हाँ बोलियो हम्म हु, हाँ वो भी इससे है मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्च तत्प्रामाण्यम आप प्रामाण्य वो भी ठीक है, इससे आहे बकुल करती है ठीक हो होगे चले तस्मा शास्त्र शास्त्र हनुमान आचार्योपदेशो आचार्योपदेशो उपोद्लनाथम उपोद्लनाथम ए एव अवश्य कश्चित अर्थ अर्थविशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य इसलिए शास्त्र में से अनुमान प्रमाण से और आचार्य उपदेश को उपोद बलनार्थम उसको मजबूत बनाने के लिए उसकी पुष्टि करने के लिए उसमें श्रद्धा विश्वास उत्पन्न करने के लिए अवश्यम एवं कश्वित अर्थविशेष उनमें से कोई एक वस्तु एक दो तीन वस्तु का अवश्य ही प्रत्यक्ष करना चाहिए तो उससे फिर बाकी ऊपर सब पे विश्वास हो जाएगा आगे चलते हैं तत्र, तत्र। तद उपदिष्ट तत अर्थ एक देश, देश। प्रत्यक्षत्वे प्रत्यक्ष्मवर्गा श्रद्धी यते। श्रद्धी यते। तो जब जग का प्रत्यक्ष कर लेंगे हम तो उपदिष्ट मेसे एक देश उपदेश की गई दो का प्रत्यक्ष करले परवम सुसूक्ष्म विषयम अपि बाकी जितनी भी गहरी गहरी सूक्ष्म बात बी ती कर्मफल होता पुनर्जन होता है बरे काम करोडा गजा पशु पक्षी बना देगा अच्छे काम करेगे तो मनुष्य बनायगा फिर और अधिक अच्छे करेगे तो मनुष्य घर मे जनम मिळेगा अच्छे विद्वान धार्मिक माता पिता मिरुजन मिळंगे अलाका अच्छा, अच्छा देश प्रांत स्वस्थ बलवान शरीर मलेगा फर और बहुत अच्छे काम करेगे तो समाधी भी लगेगी परमागा मोक्षेगा हो ऐसे ॲसे जितनी गहरी गहरी सूक्ष्म बात बी ती गुरुजीने शास्त्रोने सब विषय मेवर्गात मुक्ती तक सब बातो परियत श्रद्धा उत्पन्न होती फिर सबके भरोसा होता फिर व्यक्ती विश्वासपूर्वक चलता कई कहते हैं, गुरु जी, आप मोक्ष की बार लोक कहते गुरुजी आप मोठी मे आप की बाब करते जे मोठे चक्कर मार के आय जे आपक्ष होती बैठे बैठे देख करते हो हो हो आप मैंने कहा क्यों नहीं करो बोले आप कैसे बात करते मैंने कहा मुझे समझ में आ रही है इसलिए करता हूं मुझे साफ दिखता है हां मोक्ष में ऐसा ही होता है बोले आपको कैसे दिखता है मैंने कहा चालीस साल मेहनत की है मैंने इसलिए दिखता है पैंतीस <laughs> चालीस साल इसमें मेहनत की आप भी पैंतीस चालीस साल मेहनत करो आपको भी दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा जो व्यक्ति जिस विषय में मेहनत करता है उसको बड़ा बिल्कुल साफ दिखता है आपने कंप्यूटर में मेहनत की है आपको की सब साफ आपॉक्टरने व्यद्य, चिकित्सा विभाग मे मेहनत की तीस सारा कुठ दि बो बिमारी आहे क्य तुम्ही गडबड खाया था? फट बोलता हा साफ खाया था। चोरी पकडी गी ना तो जिसका जो मेहनत करता है जिस विषय मेसो सब अनुभव होता बहुत सूक्ष्म बाहेो व्यक्ती इन दो चार बातों का परीक्षण कर लेगा प्रयोग प्रत्यक्ष कर लेगा उसको सब बातें साफ साफ दिखाई देंगे खूब अच्छी तरह समझ में आएंगी ए एव एवं एव चित्त परिकर्म चित्रम निर्देश्य तो कहते हैं इसीलिए ये सारा चित्त का सारा प्रक्रिया बतलाई जा रही है कि चित्त क्या चीज है चित्त कैसे एकाग्र होता है चित्त कैसे प्रसन्न होता है ये सारी चर्चा इसीलिए की जा रही है की इन बातों को हम अच्छी तरह से समझें, इनका प्रयोग करके देखें, करॅक्टिकल और हमें सारी बातों पे विश्वास हो जाएगा, आत्मा भी है, परमात्मा भी है फल भी भी है, भी है, बंधन भी है मुक्ती भी है, सब समझ में आ जाएगा, और हम मन कोग्र कर आगे तक बढते जा करता अनियतासु अनियतासु वृत्तीषुषयाशीकारस वशीकार उपजा समर्थ इति कहते हैं अनियतासु वृत्तिशु व्रित वृत्तियां तो अनियत हैं असंख्य बहुत सारी है कहां तक गिनेंगे ढेरों वृत्तियां हैं फिर भी समझने के लिए हमने इनके पांच भाग बना लिए प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति ऐसे विभाग तो पांच हो गए और एक एक गिनेंगे तो हजारों हो जाएंगे तो इतनी ढेरों वृत्तियां होने पर भी तद विषयायाम संज्ञायाम उपजातायाम इन वृत्तियों के प्रति वशीकार संज्ञा वैराग्यम वो वैराग्य यदि उत्पन्न हो जाए तो उसके उत्पन्न होने पर चित्तम समर्थम सियात फिर चित्त समर्थ हो जाएगा तो वैराग्य होना चाहिए ये ठोस उपाय है मन को एकाग्र करने का ठोस उपाय है वैराग्य और साथ साथ अभ्यास भी चाहिए वो भी लगातार चलता रहे तो अभ्यास करेंगे वैराग्य अच्छा हो जाए तो ऐसा होने पर चित्तम समर्थम चित्त समर्थ हो जाएगा इस काम के लिए तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरण आयि जो आगे समाधियों में विषय बताए थे वितर्क विचार आनंद और अस्मिता फिर आगे असम्रज्ञात तो अगले अगले जो विषय बताये पदार्थ बताये उन, उन पदार्थों का साक्षात्कार करने के लिए चित्त समर्थ हो जाएगा वैराग्य पहले चाहिए तो वैराग्य एक अच्छा उपाय है और वहां तक पहुंचने के लिए प्रारंभिक उपाय है कोई विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न करो उसमें मन एकाग्र होगा और इसी तरह से वैराग्य को बढ़ाते बढ़ाते जब पूरा वैराग्य हो जाए तो फिर और अगले अगले पदार्थ भी हमको प्रत्यक्ष होते जायेंगे चित्त में शक्ति सामर्थ्य इतना आ जायेगा तथा चौथा श्रद्धा वीर स्मृति समाधयो, अस्य, समाधियों भविष्य तो तथा चती ऐसा होने पर फिर जो असम्रज्ञात समाधि के उपाय बताए थे उनको याद हो रहा है तो व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होगी वीर अर्थात बल उत्पन्न होगा फिर उसकी स्मृति बलवान हो जाएगी सब ठीक ठाक याद रहेगा और फिर समाधि सम्रज्ञात समाधि भी आ जाएगी अस्य अप्रतिबंध है इस व्यक्ति के बिना, बाधक के बिना बाधा के बिना प्रतिबंध के बिना बाधा के अच्छी तरह आराम से भविष्य ये सब सिद्ध हो जाएंगे तो व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाएगा ये भी एक टेक्निक है एक विद्या है बिल्कुल व्यवस्थित विद्या है वैसी ही जैसी आपकी कम्प्यूटर की विद्या है गणित की विद्या है भूगोल विद्या है खगोल विद्या है जैसी वो सारी विद्याएं हैं उसमें व्यक्ति 20 साल तीस साल मेहनत करता है तो एक्सपर्ट हो जाता है मेडिकल है फिजिक्स है केमिस्ट्री है अकाउंटेंसी है जो भी सब्जेक्ट है 20-30 साल मेहनत करो आदमी एक्सपर्ट हो जाता है यह भी एक विद्या है इसमें भी व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप मेहनत करे अच्छी तरह से 20-30 साल मेहनत करे तो कुशल हो जाएगा उसको भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा समाधि तक भी पहुंच जाएगा यह अलग बात है कोई तीस साल में पहुंचेगा कोई चालीस साल में पहुंचेगा कोई साठ साल में पहुंचेगा हो सकता है किसी को दो जन्म भी लग जाए <laughs> समाधि कोई कठिन काम है कोई आसान नहीं इतना कि हर एक को बीस साल में प्राप्त हो जाएगी थोड़ा कठिन काम है हर एक की अपनी अपनी स्थिति की बात है पिछली बैकग्राउंड कितनी है अब मेहनत कितनी करता है हैं? उसमें ईमानदारी कितनी रखता है ऐसा तो नहीं कि चार मील चलता है मील पीछे आ जाता है ऐसे चलेगा तो फिर देर लगेगी पर लगातार चलेगा तो फिर जल्दी पहुंचेगा धीमे चलेगा तो देर से पहुंचेगा स्पीड तेज रखेगा तो जल्दी पहुंचेगा वो तो हर एक का अपना व्यक्तिगत विषय है वो अलग अलग पर पहुंच जाएगा ये भी एक विद्या है व्यवस्थित है सिस्टमेटिक है व्यक्ति जरूर पहुंचेगा वहां तक जो मेहनत करेगा पुरुषार्थ करेगा ये पूरा हो गया वाष्य इसके बाद चलिए अगला सूत्र छत्तीस बोलिए विषो का विशो का व ज्योतिष्मी ज्योतिषमती अथवा अथवा ये भी एक उपाय है विषो का प्रवृत्ति के द्वारा भी मन को रोका जा सकता है एकाग्र किया जा सकता है एक ज्योतिष मती प्रवृत्ति है उससे भी मन को एकाग्र किया जा सकता है इसकी विशेष व्याख्या भाष्य में पढ़ेंगे भाष्यम प्रवृत्ति ही प्रवुर्ति प्रवुर्ति उत्पन्ना, उत्पन्ना, उत्पन्ना मन सह स्थिति निबंधनी इतिवर्तते तो इतने शब्द पिछले सूत्र से यहां ले आएंगे अनुवृत्ति पीछे से ले आएंगे यहां पर और तब वाक्य थोड़ा अच्छा स्पष्ट हो जाएगा विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधन विशोका या ज्योतिषमती प्रवृत्ति यदि उत्पन्न हो जाए तो वो भी मन की स्थिति को बांधने वाली होती है उससे भी मन एकाग्र होता है ये भी एक उपाय है तो ये क्या है प्रवृत्ति इसको आगे स्पष्ट करते हैं हृदय कुंडरीके हृदय धारयतोतो या बुद्धि संवित, संवित। हृदय कमल में कुंडरीक माने कमल ऐसे कोई कमल जैसी कल्पना कर लेते हैं कमल का फूल होता है ऐसे हृदय रूप स्थान में उसकी कल्पना करते हैं छाती में तो हृदय कुंडरीक में कमल में धारयतो जो व्यक्ति धारणा करता है उसकी या बुद्धि संवित जो उसको बुद्धि की अनुभूति होती है तो यहां बुद्धि शब्द का अर्थ चित्त है बुद्धि शब्द एक कॉमन शब्द है कहीं महत् के लिए भी आता है कहीं पर चित्त के लिए भी आता है कहीं प्रसंगानुसार अर्थ बदलते रहते हैं तो यहां चित्त कर लेते हैं तो उसको जो चित्त की अनुभूति होती है कैसी होती है बुद्धि सत्व ही बुद्धि भास्वरम भास्वरम आकाशकल्पम आ आकाश चित्त की अनुभूति ये होती है की चित्त जो है वो भास्वरम प्रकाशमान है और आकाशकल्पम आकाश के समान ऐसे व्यापक है विस्तृत है तो ऐसी मान लो चित्त की अनुभूति होती है जैसे हम ध्यान कराते समय बताते हैं भाई चलो आंख बंद करके देखिए आपको एक आकाश जैसा दिखाई देगा खुला खुला खाली खाली स्थान जब उसको प्रतीत होता है, तब क्या होता त्र स्थिती स्थिति स्थिती वैशारद्या प्रवृत्ती सूर्य सूर्य इंदू ग्रह, ग्रह, ग्रह, ग्रह मणी प्रभा प्रभा रूपाकारेण विकल्पते विकल्पते तो कुछ लोगो को वो लोग बैठते हैं आंख बंद करके ध्यान करने है तो उनको कभी सूर्य दिखता है कभी चंद्रमा दिखता है कभी कोई और चमकीला ग्रह दिखता है कोई और वस्तु दिखती है कभी सूर्य की लाली दिखती है सुबह सुबह की उदय होती हुई ऐसे ऐसे कई चीजें दिखती है तो कह तत्र स्थिति वही हो उसमें स्थिति अच्छी हो जाने से मन स्थिर हो जाने से जो चित्र की अनुभूति होती है हमको उसमें हमारी एकाग्रता बन जाने से जो प्रवृत्ति पैदा होती है वो कैसी होती है कभी सूर्य के रूप में कभी चंद्र के रूप में हिंदू माने चंद्रमा फिर कोई ग्रह के रूप में शुक्र आदि कोई मणि कोई चमकीली वस्तु और दिखती है कोई डायमंड दिखता है कोई इस तरह से हीरा आदि दिखता है और कभी सूर्य की सुबह सुबह वाली लाली दिखती है प्रभा इस प्रकार से वो भिन्न भिन्न रूपों में बदलती रहती है कभी ये कभी वो ऐसे ऐसे तो ये एक प्रकार की यह भी प्रवृत्ति है तो इसमें भी यदि मन को हम टिकाएंगे तो इससे भी मन एक होता है ये भी एक प्रारंभिक उपाय है थोड़े दिन करने का पांच दिन कर लो पंद्रह दिन कर लो बस उसके बाद फिर यहां से हटाओ और फिर ईश्वर में लगाओ यहां नहीं टिके रहना हमेशा ये तो प्रारंभिक स्तर की बात है पहली दूसरी कक्षा की बोलिए शुरू में होता है कुछ दिन में जब मन टिकने लग जाए फिर उसको हटा देना फिर वापस ईश्वर में ही आना हाँ अधेरा अधेरा देख करके फिर लौट के वापस ईश्वर में ही आना मुख्य तो ईश्वर ही ना ये तो एक प्रारंभिक उपाय चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तथा, तथा अस्मितायाम अस्मिता समापनम समापनम चितरंग महोदिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम अस्मिता भवती तो ये एक प्रवृत्ति हो गई फिर आगे कहते हैं इसी तरह से तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप में चित्त को एकाग्र करता है अपने आत्म स्वरूप के बारे में सोचता है मैं कैसा हूं मैं आत्मा हूं मैं कैसा हूं तो उसकी स्थिती बडी अच्छी होती शांत होती कॅसितीय हो निस्तरंग महोदधी कल्पम महोदधी समुद्र कोमद्र एकदम शांत होता निस्तरंगे तरंगे नाही उठती किनारे पर तो तरंगे बहुत उठती है। बीच मे जे जाते हैं समुद्र मे व शांत होता है। तो जैसे तरंग रहित समुद्र होता बिलकुल शांत शांतम अनंतम दूर तक फैला हुआ ऐसा ही वो अपनी अनुभूति करता है उस समय अस्मिता मातरम भवती वो अपनी आत्मा की अनुभूति भी ऐसे ही करता बस सब कुछ शांत हो गया कोई तरंगे नहीं कोई विचार नहीं कोई शोर शराबा नहीं कोई हो हल्ला नहीं कुछ नहीं बिल्कुल शांति है शांति ऐसे वो अपने अपने स्वरूप का मोटा मोटा अनुभव करता है ये उसके अपने स्वरूप का मोटा सा अनुभव है ठीक है यत्र इदम उक्तम जिस विषय में ये किसी आचार्य ने कहा है किसी आचार्य का वचन यहां पर प्रस्तुत करते हैं कोटेशन है तम अनुमात्र आत्मा अनुविद्य अस्थि एवं, एवं। इति तो जब व्यक्ति ध्यान मे बैठता और आपण करता आप बंद कर महसूस कर सकता मै होटे व्यवहार मे आख खोल महसूस कर सकता मै हभी अनुभव करते मसाभ नाही करता महि है हा ॲसता सभी यो सोचते मै हा मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा, हूं, पी रहा हूं, कुछ हूं ना, तभी तो ह व्यवहार मे खोल महसूस करता चुपचाप एकांत मे बैठ जाय भी आपल्या बारे मे अनुभव करता मे हा चिज हा इस तो तम अणुमाणुमा आत्मानम आपविद्य जन कर महसूस कर क्या कहता है इति मैं मै मेरा कुछ अस्तित्व है मेरा भी कोई है, इस तरह से वो एक्झिस्टेन्स हैस तर वजानी ते जेता विशोका विषयवती अस्मिता मातिष्मती इति उच्यते तो ये दो प्रकार की विशोका विषयवती और अस्मिता मात्रा प्रवृत्ति है विषोका विषयवती और विषोका अस्मिता मात्रा एक तो जो सूर्य चंद्र आदि दिख रहे थे आंख बंद करके जो पहले पहले चर्चा आई थी सूर्य इन्दू ग्रह मणि प्रभारू पारायण विकल्प थे एक तो वो प्रवृत्ति हुई दूसरी आत्मा के बारे में चिंतन करना मैं हूं ये अस्मिता मात्रा ये विशो का का है शोक रहित जब मन में कोई खिन्नता नहीं कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं कोई तनाव नहीं और मन प्रसन्न है और मन प्रसन्न होते हुए हम या तो वो अंदर से रूप रंग वाले दिखते हैं पदार्थ उनको देख रहे हैं तो वो हो गई विश्व का विश्व का विषयवती और यदि हम अपनी आत्मा का अनुभव हो कर रहे हैं प्रसन्न होकर तो ये हो गई विश्व का ज्योतिषमती विषो का अस्विता मात्रा ये अस्मिता मात्रा होगी जो अपने बारे में हम महसूस कर रहे हैं तो इन दोनों का नाम ज्योतिषमती उचित है इन दोनों का नाम विशोका ज्योतिषमती प्रवृत्ति है मतलब विशोका ज्योतिषमती का यह विशेषण हो गया एडजेक्टिव हो गया और इसके दो भेद बता दिए चाहे तो कोई रूप रंग देखो अंदर से चाहे अपने अस्तित्व का अनुभव करो ऐसे ये दो तरह की प्रवृत्ति कहलाती है या आगे बढ़िए योगिना चित्तम, चित्तम पदम स्थिति पदम लभते जिसकी सहायता से योगी का चित्त स्थिति पदम लभते <laughs> <laughs> स्थिति पद को प्राप्त होता है एकाग्र हो जाता है इसकी सहायता से भी मन एकाग्र होता है यह भी एक उपाय है ऐसे छोटे छोड़ छोटे कई तरह के उपाय बताए जा रहे चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो हाँ बंद करके आप नीला रंग देखो तो नीला दिखेगा पीला देखो पीला दिखेगा केसरी देखो केसरी दिखेगा जो चाहो वही दिखेगा बस उसको रंग को देखते रहो कोई लाइट को देखते रहो सूर्य को देखते रहो चंद्रमा को देखते रहो पांच दिन पंद्रह दिन इससे देख नहीं फिर वही अटक जाएंगे वो फिर वहां फेल नहीं होना हर बार थोड़े दिन के लिए ठीक है चलेगा तो ये भी एक उपाय है मन को एकाग्र करने का बोलिए विशोका का अर्थ है शोक रहित जब हम ये प्रवृत्ति उत्पन्न करेंगे तो हमारे मन में शोक नहीं होना चाहिए हमारी जो बैकग्राउंड है मन की वो शांत होनी चाहिए बस इतना मतलब है शोक रहित अवस्था में जब हम इन वृत्तियों को उत्पन्न करेंगे इससे भी मन एकाग्रह होगा यदि आप दुखी हैं और परेशान है और आप ये अभ्यास कर रहे हैं फिर नहीं डेजिएगा बस इतना कहते हैं दुखी होकर के नहीं बैठना फिर सफलता नहीं मिलेगी प्रसन्न होकर के फिर बैठो शोक रहित होकर के बैठो तो आपको सफलता मिलेगी ठीक हो गया आगे चले शोक तो मतलब ठीक बात और जो वैराग्य भी होता है वो क्षण होता है जब तक कुछ है जब तक वैराग्य जैसे ही दूसरे विषय सामने आते हैं तो मन हट जाता है ठीक बात तो वैराग्य हट जाएगा तो फिर मन भी चंचल हो जाएगा फिर नहीं इसीलिए कहा अभ्यास करो उसको रोज अभ्यास करो टिकाओ उसको ऐसा नहीं कि थोड़ी देर वगैरह हुआ और फिर भाग गया भाग गया तो फिर मन भी भाग जाएगा <laughs> मन को रोकने का उपाय तो वगैरह पक्का मजबूत सॉलिड और साथ में अभ्यास दोनों चाहिए फिर मन ठीक टिकेगा ठीक है अगला सूत्र सैतीस बोलिए गीत राग गीतराग विषय वा विषय वा चित्तम चित तो कहते हैं वा, वित्त को वीत राग विषय वाला बनाओ अपने मन में कोई वैराग्य की बात सोचो किसी वैराग्य का चिंतन करो महर्षि दयानंद जी वैराग्यवान थे उनके जीवन की घटनाओं को मन में सोचो तो वैराग्य उत्पन्न होगा मन एकाग्र हो जाएगा वही बात है वैराग्य से ही मन एकाग्र होता है इस तरह से वैराग्य का चित्त में चिंतन करें तो मन एकाग्र होता है ये हो गया सूत्रार्थ भाष्य बढ़िए वीतरागराग वीत चित्त, चित्त आलम्बन आलंबन, आलंबन उपरक्तम उपरक्तम योगिना चित्तम, चित्तम स्थिति पदम, पदम लवता योगी चित्तम योगी का जो चित्त है जो युवाभ्यास कर रहा है उसका अपना चित्त वीत राग चित्त आलम्बनो पर रखतम हुआ जब वैराग्यवान किसी व्यक्ति के चित्त का आलंबन से युक्त होगा अब वैराग्यवान तो डेढ़ सौ साल पहले था वो तो आज है नहीं तो उसका चित्त भी हम कहां से पकड़ेंगे व्यक्ति नहीं दिख रहा उसका चित्त कहां पकड़ेंगे और व्यक्ति दिख भी रहा हो तो भी उसका चित्र पकड़ना कठिन है <laughs> बहुत सूक्ष्म है उसके अंदर तो घुस नहीं सकते हम तो यहां पर ऐसा अर्थ करेंगे कि जो वैराग्यवान चरित्र वाला व्यक्ति है वह चित्र अर्थ चरित्र कर रहे हैं तो वैराग्यवान चरित्र के आलम्बन से युक्त योग हुआ योगी का चित्त मतलब वैराग्यवान व्यक्ति के चरित्र को हम अपने चित्त में लाएंगे उसके चरित्र का चिंतन करेंगे उसका सहारा लेंगे आलम्बन मने सहारा उसके चरित्र के सहारे से जब हमारा चित्तयुक्त हो जाएगा तो स्थिति बदम लभ फिर वो एकाग्र हो जाएगा इसलिए योगियों के इतिहास को पढ़ना चाहिए उनके वैराग्य वाले स्वरूप का चिंतन करना चाहिए कितने वैराग्यवान थे कोई पैसा नहीं चाहिए कोई चेला नहीं चाहिए कोई लोग लालच नहीं कोई यश प्रेषणा नाही कोण संपत्ती नहीं, कोण कुछ चाहिए कितने शांत रहते थे, मस्त रहते थे, जंगलों में साधना करते थे, तपस्या करते थे, जो मी गे आपण खा लिया मस्त भगवान ध्यान करो समाज की सेवा करो खुश रहो, इस तरह से जो व्यक्ती चिंतन करताय तो उत्तर चित्त मे सत्वगुण उभरेगा सत्व उभरेगा तो मन एकाग्र हो सारे उपाय सत्व को उभारने के लिए। इन इन से मन मे सत्वगुण उभरेगा और मन एकाग्र हो जाएगा यह हुआ सैतीसवा सूत्र आगे अड़तीसवा बोलिए स्वप्न स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम्बनम व अथवा और एक उपाय स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम कोई अच्छा स्वप्न आया हो सात्विक कभी आपने महिना दो महिना छ महिना पहिले कोण अड्या सा स्वप्न देखा हो मन लिजे आपल्या स्वप्न मे देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम उनको ध्यान सिखा हा भाई देखो ऐसे बैठो कमर सीधी गर्दन सीधी आंखे बंद और बिलकुल शून्य आकाश ॲसा चिंतन करो अंधेरा अंधेरा मन मे अंधेरा देखो और खाली स्थान देखो आकाश पूरे आकाश मे एक ईश्वर सर्वव्यापक है निराकार है चेतन है न्यायकारी है आनंद स्वरूप है ऐसे ऐसे हमने उनको सिखाया फिर उसका नाम ओम है फिर ओम का जप करो ईश्वर का विचार करो मंत्र बोलो उसका अर्थ बोलो फिर हमने पूरा बोल के सिखाया तो ऐसा कोई स्वप्न आ गया कोई ध्यान सिखा रहा है कहीं हवन कर रहे हैं यज्ञ कर रहे हैं उसका स्वप्न आ गया बहुत बढ़िया बढ़िया स्वप्न था सब लोग आये हुए थे बहुत सारा बड़ा यज्ञ चल रहा था और बहुत स्वाहा स्वाहा मंत्रोच्चारण भी हो रहा था आवतियां डल रही थी बड़ा सुगंधित वातावरण था बहुत अच्छा था ऐसा कोई बढ़िया सात्विक स्वप्न आया हो तो उसको इस समय आप ध्यान के समय उसको याद करें उस स्वप्न को उसको याद करने से आपके मन में फिर सत्वगुण उभर जायेगा और बस सत्वगुण उभरा और मन एकाग्र हुआ फिर आप मन को एकाग्र कर सकते हैं तो एक स्वप्न का उपाय <coughs> दूसरा निद्रा का किसी दिन बहुत अच्छी नींद आई हो कभी कभी बढ़िया नींद आती है 6-7 घंटे आदमी बढ़िया नींद से होता है और बहुत साउंड स्लीप होती है खूब आनंद आता है सुबह फ्रेश होकर उठता है कहता है वाह आज तो मजा आ गया ऐसी नींद तो कभी कभी आती बिल्कुल शरीर हल्का फुल्का चुस्त अब जो मर्जी आए काम कर सकते हैं इतनी स्वस्थता महसूस करता है व्यक्ति कभी कभी तो किसी दिन ऐसी बढ़िया सात्विक निद्रा आई हो तो उसको भी यदि हम याद कर लें ध्यान से पहले तो हमारा मन में फिर वो सत्वगुण भर जाएगा और उससे भी हम मन को एकाग्र कर सकते हैं ये सब मोटे मोटे उपाय है प्रारंभिक स्तर के पहली दूसरी तीसरी कक्षा वाले तो इन उपायों का सहारा लेने से मन एकाग्र होता है ये सूत्रार्थ हुआ भाष्य की एक पंक्ति है पढ़िए स्वप्न स्वप्न ज्ञान आलंबन आलं निद्रा ज्ञान आलंबनम योगिन योगिन चित्तम स्थिती पदम स्थिती पदत इथे बस वी बात जो अभि बी स्वप्न ज्ञान का सहारा लना अथवा निद्रा ज्ञान का सहारा लना तदाम योगिन चित्तम ऐसे स्वरूप वाला योगी का जब चित्त होगा तो वो स्थिति पद को प्राप्त हो जाएगा मन एकाग्र हो जाएगा अपने मन में इन चीजों का स्मरण करें और एकाग्रता की ओर आगे बढ़े ये सारे उपाय बता दिए तो 34 से चले थे 34, 35, 36, 37, 38 यहां तक पांच सूत्रों में बताए छोटे मोटे उपाय एक और अंतिम है बोलिए यथाभिमत यथाभिमत ध्यान आदवा ध्यान <laughs> बढ़िया सारी छूट कर दी इसमें पिछले जितने उपाय बताए इनमें से जो पसंद आए वही कर लो अथवा इन्हीं जैसा कोई और उपाय भी हो और आपको अच्छा लगता हो और उससे भी मन का होता हो तो वो कर लो पूरी छूट वगैरह वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये ये ये उपाय बता दिए ऐसे और कोई ठीक लगे वो भी कर लेना एक व्यक्ति ने कहा मुझे गिनती गिनता हूं सौ तक मेरा मन एकाग्र हो जाता है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस सौ तक गिनता हूं मेरा मन एकाग्र हो जाता मैंने कहा ठीक है, है बढ़िया बात है ध्यान में बैठने से पहले सौ तक गिनती करो एक दो तीन चार फिर अपना मन टिक जाए तो अपना परमात्मा में लगा दो यह भी एक उपाय है तो इस प्रकार से कोई इसके अनुकूल उपाय जो भी हो और उससे भी मन एकाग्र होता हो तो उनका भी सहारा ले सकते हैं कै लोग जे व श्वास को देखते रहते हैं ये श्वास आह आह जाग्रह होता वी अच्छा उपाय पर पह दिन बस दस दिन पद्र दि महिनाभर फेर वीस सर्व तक उशी के पीछे लगे राहते फेर व फेल होते महा व गडबडे ठीक आहे ना फेस छोडा च पचासों उपाय हो सकते हैं जिससे मन एकाग्र होता है परंतु थोड़े दिन तक, दिन तक के लिए छोड़ने के बाद कहा जाने ईश्वर को पकड़ो जैसे अभी बताया ये उपाय तो ईश्वर तक पहुंचाने के लिए है मतलब मन को टिकाने के लिए है और जब मन टिकने लग जाए कहीं पर फिर उसको उखाड़ के वापस लगाओ जहाँ जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ईश्वर को पकड़ना मतलब ईश्वर के बारे में करना है या में मेरे करना बारे में करना मेरे आ, है? बिंतन करणार ईश्वर केना लखा सुनी सुनाई बा पक्की बा सूत्र की बन बघता कौनसे शास्त्र मे लिखा आहे का लिखा है? है? पक्की बा कच्ची बाब नाही करते सुनी सुनाई यहा तो सँकडो उलटी सीधी बातिया मेसो नाही मानते शास्त्र ब कौन से शास्त्र में किस सूत्र में कौन से वचन में क्या लिखा है पक्की बात करो तो एक उदाहरण देता हूं उससे बात को और स्पष्टता मिलेगी आपको कि जैसे बताए ना दस पंद्रह दिन बीस दिन महीना अधिकतम ये उपाय अपना लिए फिर यहां से उखाड़ना और फिर ईश्वर में लगाना उसका दृष्टांत यह है आपको चावल की खेती मालूम है कैसे होती चावल की खेती मालूम पहले एक जगह पर बीज लगाते हैं फिर उसके जब अंकुर फूट जाते हैं तो कुछ दिनों में उसको वहां से उखाड़ते फिर कहां लगाते हैं फिर दूसरी जगह लगाते तो बस जैसे चावल की खेती होती है ना ऐसे ही मन की खेती होती है 15 दिन बीस दिन तो इन उपायों में लगाओ अपना मन का बीज इन चीजों में बोल दो और जब अंकुर फूट जाए अर्थात मन वहां टिकने लग जाए फिर वहां से उखाड़ो और फिर ईश्वर में लगा दो चावल को जैसे दो बार बोते हैं, एक बार यहां बोया फिर उखाड़ के वहां बोया ऐसे ही मन को पहले लौकी लौकिक उपायों में टिकाओ और फिर यहां से उखाड़ के ईश्वर में लगाओ तब ईश्वर का चिंतन जारी रहेगा चिंतन चालू रखना है बिल्कुल विचार बंद कर दे ऐसा नहीं ऐसा कोई सूत्रकार नहीं कहना चाहता न सांख्यकार न योग दर्शनकार कोई ऐसा नहीं कहना चाहता और बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो कोई भी विचार ना हो इसका नाम समाधि है ऐसा कोई नहीं कह रहा समाधि इसका नाम है कि कोई न कोई विषय होना चाहिए सांसारिक विषय नहीं होना चाहिए निर्विषय का मतलब है सांसारिक विषय से रहित ईश्वर विषय से सहित ईश्वर हो आत्मा कोई और दूसरा प्राकृतिक विषय हो कोई न कोई विषय होना चाहिए सांसारिक विषय नहीं होना चाहिए इसका नाम योग इसका नाम समाधि है इसका नाम ध्यान इस तरह से कहना चाहते हैं ठीक है चलता रहता है बिल्कुल चलता रहता इत… ये सम्प्रज्ञात असम्रज्ञात दो तरह की समाधि बताई सम्प्रज्ञात के सारे विषय बता रखे हैं विचारक विचार आनंद अस्मिता चार समाधि सम्रज्ञात इनमें हरेक में, हर में अलग अलग विषय है असम्रज्ञात उसमें ईश्वर स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते अभी श्लोक पढ़ा था हमने कल परसों तो परमात्मा वहां प्रकट होता है परमात्मा का विषय रहेगा कोई ना कोई विषय रहेगा ठीक है चलिए भाष्य बढ़ते हैं उनतालीस का है क्या भाष्य तदेव ध्या जो वस्तु अच्छी लगे उसी का ही ध्यान करो जो आपको पसंद आए जिसमें मन टिकता हो उसी का ध्यान करो पूरी छूट होगी ठीक है तत्र, लब्ध स्थिती कम स्थिती कम अन्यापी स्थितिपदम स्थिती लभता तो जिसभे किसी वस्तु में मन को टिकाएंगे अगर वहां श्रु होन टिक उखाड के मर्जी लगा लो फे कि टिका सकतो एक आदमी स्कूटर चला सीख लिया एक बार गर लगान क्लच दवना ब्रेक लगान सीख लियालेटर घुमना सीख लिया एक स्कूटर सीख लिया तर कोणी गाडी चला लो दूसरा स्कूटर चलाओ तीसरा चलाओ बाइक चलाओ कोई भी चलाओ फिर दो सारी सीख जाएगा तो एक बार टेक्निक आ जाए फिर आगे आसान हो जाएगा इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे उसी में मन टिकाए और उसमें मन जब टिकने लग जाए तो फिर अन्यत्र भी मन को टिकाया जा सकता है कहीं भी उखाड़ के वहां दूसरी जगह लगा सकते हैं ये छोटे छोटे उपाय बता दिए उनतालीसवें सूत्र तक कोई शंका हो प्रश्न हो तो बोलियो बोलिएम जो होता है उसको देखना चाहिए, दे चाहिए। हो। बाह्य प्राणायाम जो है पहले एक बार किया ठीक है तो नए जो लोग हैं नए अभ्यासी लोग वो एक बाही प्राणायाम करके तुरंत दूसरा रिपीट नहीं करें तुरंत नहीं दोहराए दो दूसरी बार बीच में आठ दस बार सामान्य श्वास लेना चाहिए एक प्राणायाम करके आठ दस बार सामान्य श्वास ले लें तो श्वास की गति सामान्य हो जाएगी उसके बाद इसी को दोबारा दोहराए सेकेंड टाइम फिर रिपीट करें तो दो बार करके फिर आठ दस बार सामान्य श्वास लें और छोड़ें फिर तीसरी बार ऐसे करें जो पुराने लोग हैं पांच साल हो गए चार साल हो गए आठ साल हो गए करते करते वो लगातार कर सकते हैं उनको बीच में गैप लगाने की आवश्यकता नहीं है दूसरी बात आपने भाही प्राणायाम किया एक दो तीन चार पांच सात आठ कर लिए और आपका मन टिक गया बस अब प्राणायाम की जरूरत नहीं है अब आप घंटा भर बैठे रहे ध्यान में अब प्राणायाम की आवश्यकता नहीं वो तो शुरू शुरू में करने चाहिए तीन पांच सात दस आठ जितनी भी क्षमता है अपनी ताकत है उतने करने चाहिए उसके बाद जब मन टिक जाए फिर बस दूसरे दिन दूसरे दिन भी वैसे ही दूसरे दिन भी उतने तीन चार पांच सात किए थे थे। बस फिर मन टिक गया, उसके बाद फिर अपनी उपासना चलती फिर आगे बार बार ल प्राणायाम और नहीं करना, अधिक नहीं करना, उसको अपनी क्षमता के हिस जे एक दिन भी हम चार रोटी खाते हैं, अगले दिन चारही खाते फिर अगले दिन भी चार खाते आपली ताकद उतरी आहे खाने की। तो रोटी उशी हि खाते व्यायाम करते जितनी शक्ती शव, हमारी एक दिन व्यायाम करणे उतनी दुसरे दिन होती आहे तर दूसरे दिन उतनाही व्यायाम करते तो प्राणायाम भी इसी तरह से करना आप मान लीजिए क्षमता के अनुसार चार पांच छह कर लेते हैं तो हर दिन पांच छह पांच छह प्राणायाम ही करना रोगियों तो नहीं करना शरीर बिगड़ा हुआ रोगी है बुखार आ गया सर्दी जुकाम है कोई खांसी वासी है तो प्राणायाम नहीं करना स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नहीं करना स्वास्थ्य ठीक है तो कर सकते ठीक है जी प्राणायाम भी बहुत सारे हैं तो ध्यान से पहले कौन सा कोई एक प्राणायाम एक समय की उपासना में एक ही प्रकार का प्राणायाम करें ऐसा हमारे गुरू सिखाते हैं मान लो बाह्य प्राणायाम किया तीन बार चार बार पांच बार बाह्य ही करें बस सुबह की मेडिटेशन में बाह्य करें फिर शाम को आप बैठ दें दोबारा और शाम को आपकी इच्छा है अभ्यंतर प्राणायाम करने की तो शाम को आप भयंतर करें तो अभ्यंतर शुरू किया तो फिर तीन चार पांच छह जितने भी करने वो अभ्यंतर ही करेंगे ऐसा नहीं दो बाह्य कर लिए दो अभ्यंतर कर लिए ऐसा ना करें ऐसा मना करते हैं हमारे गुरु जी कि ऐसा ना करें एक समय की उपासना में एक ही तरह का प्राणायाम करें फिर एक बात और ध्यान देने की आपने बाह्य प्राणायाम शुरू किया आज ही शुरू किया नया नया तो गुरू जी कहते हैं एक साल दो साल इसी को करो सुबह भी शाम को भी सुबह भीशाम को भी हर रोज साल डेढ़ साल इसी को ही करो इसमें अच्छी तरह आपकी परफेक्शन हो जाए फर एक डेड बाद फिर दूसरा श्रू कर अभ्यंतर फिर एक डेड को करो जब दोनों में एक्सपर्यट हो जाय फिर दो साल के बाद सुबह बाह्य करलो शाम कोर करो ऐसे एक सम एक करणार योग के प्राणायाम नाही आहे अनुलोम विलोम कपाभाती भ्रिका इसका योग सोय संबंध नाही य व्यायाम है चित्सा जो भी हो व अलग चज आहे योग अलग च अलग चीजे योग के प्राणायाम नाही आहे पूरे योगदर्शन मेनकी कोण चर्चा नाही ना अनुलोम वलोम ना कपालभाती ना भस्त्रिका इसमेंसी कोण चर्चा नाही ठीक आहे योग के नाम पर इनको नहीं परो नाही करणार व्यायाम चिकित्सा भले हो करो और कसी योग्य व्यक्तीस सीख के करो कभी उलटा सीधा करना करणार नुकसान हो की बार उलटा सीधा करते लोक तर बहुत लोक नुकसान होता कोई भी चीज हो भी से करनी चाहिए किसी योग्य व्यक्ति से सीख के करनी चाहिए हाँ जी और कुछ पूछना है आगे चले चलिए सूत्र चालीस परमाणु परम महत्व कार्य इस अस्य का वशी कार वश में कर लेना नियंत्रण कर लेना मन का नियंत्रण कर लेना कहां से कहां तक होगा उसकी सीमा बता रहे हैं परमाणु परम महत्व छोटे से छोटा पदार्थ वहां से लेकर बड़े से बड़ा पदार्थ वहां तक मन को कहीं भी टिका सकते हैं छोटी वस्तु में उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी बहुत बड़ी सबसे बड़ी तो so, you know, so, right. so, so, hmm. कहीं भी मन को टिका सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो गई आपको गाड़ी चलाना आ गया फिर आप स्कूटर चलाओ या बाइक चलाओ या कार चलाओ या कोई और गाड़ी चलाओ तो फिर तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं आपको चलाने का टेक्निक आ गया सिस्टम आ गया तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हैं किसी पर भी नियंत्रण कर सकते हैं तो ऐसे ही जब मन का नियंत्रण करना आ गया तो आप छोटी वस्तु में भी कर hmm. सकते हैं बड़ी में, में भी कर सकते हैं और बड़ी में भी सबसे बड़ी में कहीं तक भी उसको नियंत्रण में कर सकते बात इस सूत्र में मे बी गाष्य पढेगे सूक्ष्म निवेशमानस परमाण परमाण स्थितीपदम स्थिती लभत इति स्थूल इसको अर्णाचार्यको अर्थ करूक्ष्मे सूक्ष्म पदाथ मे सूक्ष्म वस्तू मे निवेशमानस मन को लगाते हुए व्यक्ति का जो चित्त है परमाणु अंतम परमाणु तक छोटे से छोटा पदार्थ परमाणु वहां तक पदम लभत वो एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है मतलब छोटी से छोटी वस्तु में भी हम अपने मन को टिका सकते हैं उसका चिंतन कर सकते हैं उसका विचार मनन कर सकते हैं। आगे बढ़िए स्थूलें निविष मानस्य परम महत्वा स्थिती पदम स्थिती चित्त और स्थूल वस्तू में लगाते हुए व्यक्ती का जो चित है एक व्यक्ती स्थूल पदार्थ मन को टिका हैस व्यक्ती काम है महत्वा बी वस्तु मे स्थिती पद वो हो जाता है स्थिती पद को प्राप्त कर लेता है तो मतलब हुआ चाहे छोटी में लगाओ चाहे बीच वाले में चाहे बडी में किसी भी वस्तु में लगाओ मन को वहां पर टिका सकते हैं उस कोसर नियंत्रण होम उभयीम उभम कोटिम कोटिम अनुधावतोधावो अनुधावतो परो अः इस प्रकार से एवं पाम उभयीम कोटिम इन दोनों कोटियों को किनारों को इधर छोटी से छोटी वस्तु इधर बड़ी से बड़ी तो छोटी से छोटी कोई जैसे आंवला है और छोटा उससे बेर है और छोटा उससे राई है और छोटा उससे परमाणु है पृथ्वी का परमाणु आदि आदि ऐसे छोटी छोटी चीजों में मन लगाया फिर बड़ी में अभ्यास किया तो बेर है फिर आंवला है फिर आम है फिर तरबूज है फिर पहाड़ है फिर पृथ्वी है फिर सूर्य है फिर आकाश है ऐसे बड़ी बड़ी चीजें छोटी बड़ी दोनों तरफ अभ्यास करते हुए व्यक्ति का जो दोनों दिशाओं में अभ्यास करता है ऐसे व्यक्ति का जो अस्य अप्रतिघाता जो इसके चित्त का प्रतिघात नहीं होता कंट्रोल रहता है नियंत्रण रहता है चित्त का चाहे इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो सब जगह वो कुशलता से लगा लेता है सपरोवशी का रे ऊंचे वश में करने की स्थिति है मतलब मन को अच्छी तर वश मे करण्यास ॲसि कुशलता की अवस्था आहे अर्थात होयगा की मन को लगा सकता तद्वशिकारात तद्वशिकारात परिपूर्ण परिपूर्ण योगिन चित्तम योगिन चित्तम न पुन अभ्यास कृतम अभ्यास कृतम परिकर्म परिकर्म अपेक्षते अपेक्षते इति, इति, इति तो इस वशीकार से परिपूर्ण योगी का चित्त तो जिस योगी ने सब चीजों में छोटी बड़ी पदार्थों में अपना मन टिकाना सीख लिया वो तो एमए पास हो गया जो एम पास हो गया वो फिर प्राइमरी की गिनती थोड़ी याद करेगा एक दो तीन चार पांच वो छोटी छोटे काम क्यों करेगा फिर फिर उसको उसकी आवश्यकता नहीं वो तो एमए पास कर लिया तो इस तरह से पुनः अभ्यास करम परिक्रम न अपेक्षित ये जो छोटे छोटे उपाय बताए थे की उमें मन टिकाओ स्वप्न निद्रा को याद करो ऐसे ऐसे योग्य का इतिहास याद करो छोटे मोटे काम करणे किस आवश्यकता नाही आहे वार हो चुकाो केली जे छोटे मोठे अभ्यास के उपाय नये केली ऊचे वॉल केली आवश्यकता नाही पार ये छोटे पदार्थ टिकाना मत के में चिंतन करेंगे केवळ या पृथ्वीन करणारिंत बे विचार करणार पृथ्वी कॅसिय कंदूस कॅसा है आम कॅसा है बेर कॅसा है आंबला कैसा है कितने बड़ साइज का है क्या गुण है किस कलर का है कस डिझाईन का हैस चिंतन करणार है? मन कोसरे विषय मे भागने नाही देणार एक ही विषय में टिकाय रखना है दूसरे विषय में भागना नाही देना नि मन का जैसे सैनिक व निशाना लगात बस वही दिखता जहा गोली मार नहीं। और कुछ नाही दिखता और नाही भागता उसका मन बस उसका मन वही टिका राहता जहा टार्गेट है ऐसे ही जिस वस्तू काम चिंतन करी काही लगात चिंतन करणार विचार करणार दुसरा विषय मेारा मन भागा नाही चिहि दूसरे विषय परचार नाही करणार एकाग्रता सूत्र पिछले जो सूत्र ही हा बड़ा उसकी सीमा है। सीमा बन उपायो केमारा मन कॅसा हो जायगा एक्सपर्टनेस कॅसिस होगी उसकी सीमा बँके यहा तसं रोक पायंगे इनं उपाय नाही बया उपाय तो उन्तालिस तक पूरे होगे इसमें उसका रिजल्ट तीन उपायो भी पूरा हो गया, जैसे होगा ये सब करने की जरूरत नहीं है, नाही अगर आपने मोठे मोठे अभ्यास करिये आपण टिकाना आगाव सारे नी किये कोई तो किया कोन टिकाने का अभ्यास किया हा जे ग्रु मध्य नाशिका मे कंठ मे हृदय मे आपल्या धीरे धीरे धीरे मन टिकणे लगा अगर टिकणे है अभिने जर नाही अवश्यकता नाही प्राइमरी प्रॅक्टिस थोडे दिन केली एरिया आपण पूरा होगा कव्हर होगा तो अब नाही करे के परिक्षण कर केली करेखे तो अलग बाहेर वो अलग चो क्या लिखा इसमें टेस्टिंग करी गलत है <laughs> वो अलग बाब है वैसे भले ही कोण करे और बाकी वन एकाग्रता एक केली आपण ध्यान उपासना केली आवश्यकता नाही वी छी तो पास होई गुण पढाई करणार हा वेळ समोर लगान पडेग पूरा अध्ययन करणार पडेगा स्टडी करणारे रोज प्रॅक्टिस करणार पडेगा महिना दो महिना टाइमगा इतना तो समय आएगा अगर इच्छा नहीं है तो छोड़ दो कोई जरूरत नहीं है सारे आल्टरनेटिव जो है जी तो इसमें से आपके मतानुसार्जो क्या केंद्रित कर मेरे हिसाब से तो मैं लोगों को जो सिखाता हूँ वो ये सिखाता हूं कि कोई ओम का अक्षर दीवार पर लिख लें जैसे ओम के चित्र बने बनाए मिलते हैं बाजार में ओम लिखा होता है और उस पर अपनी दृष्टि को टिकाएं आप खोल के ये आसान रहता है तो पन्द्रह दिन बीस दिन पच्चीस दिन इसका अभ्यास कर लें दो मिनट देखा फिर उसको दो, दो मिनट छोड़ दिया थोड़ा विश्राम हो गए फिर दो मिनट देखा फिर दो तीन मिनट छोड़ दिया फिर दो मिनट देखा फिर दो तीन मिनट छोड़ दिया ऐसे चार पांच बार सुबह कर लिया चार पांच बार शाम को कर लिया तो पंद्रह मिनट में आपका सुबह का काम हो जाएगा पंद्रह मिनट में शाम का हो जाएगा तो 15-20 दिन में आपकी दृष्टि उस पर टिकने लग जाएगी बस ये एक उपाय हो गया ये रूप प्रवृत्ति है इसके द्वारा आपका मन टिकने लग गया अब क्या करना 15 दिन तो आंख खोल के किया आपने अब 15 दिन आंख बंद करके करेंगे जो बाहर से काम किया आंख खोल के यही काम आंख बंद करके अब अंदर से करेंगे वही उनका अक्षर देखेंगे फिर उस पर अंदर से मन, मन को इंद्रिय उसको दृष्टि को टिकाएंगे उसी अक्षर को देखेंगे ऐसे अभ्यास करेंगे पंद्रह दिन तो पंद्रह दिन आप खोल के पंद्रह दिन आप बंद करके एक महीना उसके बाद छुट्टी फिर हटा देंगे फिर इसको छोड़ देंगे और फिर ईश्वर पे आ जाएंगे एक महीने बाद कैसे करेंगे अंधेरा अंधेरा अब ईश्वर का ध्यान करते हैं चलिए पांच मिनट है प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं तो आप मान लीजिए बाहर का आपने अभ्यास कर लिया आंख खोल के देखने वाला फिर आंख बंद करके करने वाला भी कर लिया अब उस ओम अक्षर को हटा के ईश्वर का चिंतन करना है उसके लिए यू सोचें कि चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है जैसे रात को गहरा अंधेरा होता है रात के बारह बजे मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं अपने 12 बज रहे हैं रात के कोई लाइट नहीं है सब लाइटें बंद हैं कमरे की खिड़कियां दरवाजे भी सब बंद हैं और खूब गहरा अंधेरा है इस अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कोई वस्तु नहीं दिखाई देती क्योंकि लाइट में ही वस्तुए देखी जाती है अंधेरे में दिखती नहीं अब हम वस्तुए देखना नहीं चाहते ईश्वर का विचार करना चाहते करणा चहते बार बार सोचते हैं चारों तरफ खूप गहरा अंधेरा है और इस अंधेरे के साथ, साथ एक चीज और देखिए केून्य आकाश मतलब खाली खाली स्थान स्पेस खाली स्थान कोधेरा और खाली स्थान हे दो चीजे आप यह हमारी ध्यान की तैयारी हो गई इतनी तैयारी करके अब हम ईश्वर का चिंतन करेंगे यह जो खाली स्थान दिख रहा है आपको मन में इस पूरे खाली स्थान में आकाश में सोचिए एक ईश्वर इस पूरे आकाश में फैला हुआ है विद्यमान है उपस्थित है सभी जगह उपस्थित है और जो सभी जगह उपस्थित है वो निराकार है उसका कोई आकार नहीं है उदाहरण के लिए जैसे हवा है वायु हमारे चारों ओर फैली हुई है परंतु आंख से नहीं दिखती कोई रूप आकृति नहीं है उसकी ऐसे ही ईश्वर भी चारों ओर फैला हुआ है वायु के समान और वो भी निराकार है जैसे वायु आंख से नहीं दिखती पर है सभी जगह हमारे चारों ओर इसी तरह से ईश्वर भी है सब जगह पर दिखता नहीं है। उसमें रूप गुण नहीं है इस तरह से ईश्वर का चिंतन करेंगे और कुछ दो चार बातें और भी ईश्वर के संबंध में अपने मन में लाएंगे कुल मिलाकर छह बातें ईश्वर के संबंध में सोचनी है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 आनंद स्वरूप है ईश्वर आनंद लिश्वर स्वरूप है तो ये ईश्वर का स्वरूप वैदिक स्वरूप जो ऋषियों ने बताया वेदों के आधार पर उसका हमने विचार किया चिंतन किया अब इसी चिंतन को बनाए रखने के लिए हम छोटे से मंत्र का सहारा लेंगे और उस मंत्र को बोलेंगे फिर उसका अर्थ भी बोलेंगे और जो अर्थ बोलेंगे वैसी भावना भी मन में लाने का प्रयत्न करेंगे छोटा सा मंत्र है ओम न्यायकारी इस मंत्र को मैं थोड़ा लंबे स्वर से गा करके बोलता हूं आप कृपया पहले सुने और फिर बाद में दोहराएं ओ ईश्वर ईश्वर आप न्यायकारी हैं न्याय, है। न्याय है। हमें भी, भी न्यायकारी बनाइए न्यायकारी बनाइए तो हमने मंत्र बोला फिर उसका अर्थ बोला ऐसी ही भावना अपने मन में बनाएं कि ईश्वर न्यायकारी है जैसे यहां संसार में न्यायाधीश होते हैं अपराधियों को दंड देते हैं सज्जनों को पुरस्कार देते हैं उनकी रक्षा करते हैं ऐसे ही ईश्वर भी सांसारिक न्यायाधीशों के समान एक बहुत बड़ा न्यायाधीश है जो कभी अन्याय नहीं करता मनुष्यों से तो भूल हो भी सकती है पर ईश्वर कभी ऐसी भूल नहीं करता कि वो अन्याय कर दे पूर्ण न्यायकारी के रूप में हम ईश्वर का स्मरण चिंतन विचार करते हैं और यही मंत्र फिर से हम बार बार बोलेंगे मैं बोलता हूं आप सुनिये बाद में दोहराइए मन में भावना ऐसी ही बनी रहे कि ईश्वर न्यायकारी है और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी अपने जैसा ही न्यायकारी बनाए आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते हम भी दूसरों पर अन्याय न करें ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और यही भावना बनाकर फिर से मैं मंत्र बोलता हूं आप सुनिए न्यायकारी हे ईश्वर न्यायकारी हमे भी, भी। न्यायकारी बनाये न्यायकारी बनाये हो बनाइए आप कभी किसी पर, पर अन्याय नहीं करते हम भी कभी किसी पर अन्याय न करें इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन मनन विचार करना चाहिए लगातार बीच में दूसरा विचार नहीं आना चाहिए इसका नाम है ध्यान तो जो हम ध्यान में स्तुति प्रार्थना करते हैं वैसा ही हमको दिनभर पुरूषार्थ भी करना है जैसे कि हमने कहा कि हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हम भी न्यायकारी बने हमें भी न्यायकारी बनाइए तो दिन में व्यवहार करते समय यह ध्यान रखना है कि हम दूसरों पर अन्याय न करें कोई भी काम करने से पहले चार बार सोचें कि कहीं हम दूसरों पर अन्याय तो नहीं कर रहे दूसरों का अधिकार तो नहीं छीन रहे दूसरों की संपत्ति का हरण तो नहीं कर रहे दूसरों का हक तो नहीं मार रहे इस प्रकार से सोचें दो बार चार बार सोचें प्रत्येक कार्य को करने से पहले और जब पता चल जाए कि ये तो हम ठीक नहीं कर रहे दूसरे का अधिकार छीन रहे तो उस काम को न करें वहीं रुक जाए तो हमारी प्रार्थना सफल होगी पुरूषार्थ के बाद प्रार्थना सफल होती है यह पुरूषार्थ हमें दिन भर करना होगा तभी ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमें न्यायकारी बना देंगे यदि हम दूसरों पर कर अन्याय करते रहे दूसरों का अधिकार छीनते रहे दूसरों को दुख देते रहे परेशान करते रहे और प्रार्थना भी करते रहे हे ईश्वर आप हमें न्यायकारी बनाइए और पुरूषार्थ में ध्यान नहीं दिया तो फिर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी वो केवल शाब्दिक कोरी प्रार्थना होगी इसका कोई लाभ नहीं होगा बल्कि जो हम दूसरों पर अन्याय करेंगे व्यवहार में उसका हमें दंड भी भोगना पड़ेगा तो सार ये हुआ कि जो हम पुरुषार्थ जो हम प्रार्थना करते हैं उसके अनुसार दिन दिनभर प्रयत्न भी करना है पुरूषार्थ भी करना है वैसा ही काम करना है जैसा हम ध्यान के समय ईश्वर से कह रहे तो हमारी दिनचर्या भी अच्छी होगी यमनियम का पालन भी उत्तम होगा और ध्यान भी अच्छा होगा सारा ठीक हो जाएगा इस तरह से अभ्यास करना चाहिए अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए चार पांच बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए थोड़ा पलकों को सहलाइए अब हथेलियों के कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिये